श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अठारह सौ की नव यात्रा नाना प्रकार से समझा बुझाकर उन्होंने उनको अपने पास रखा पुनः हम देखते हैं कि बकलमा प्रदान कर कृतार्थ होने के बाद भी जिस समय श्री गिरीश चंद्र पूर्व संस्कारों के प्रभाव का स्मरण कर निश्चिंत तथा निर्भय नहीं हो पा रहे थे उस समय उन्हें अभय प्रदान करते हुए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं अरे मूर्ख क्या तू विषहीन सर्प के द्वारा ग्रसा गया है विषैले सर्प ने तुझे काटा है भाग यदि घर भी चला गया तो भी तुझे मरना ही पड़ेगा क्या तूने यह नहीं देखा कि जब कोई विषिहीन सर्प मेढ़क को पकड़ता है उस समय काएं काएं कर सैकड़ों बार कराहने के पश्चात तब कहीं वह मेढ़क शांत हो पाता है मर जाता है कोई कोई किसी निकलकर भाग भी जाता है किंतु जब फलधारी काला नाग उसे पकड़ता है उस समय तीन बार काएं काएं काएं करने के पश्चात फिर अधिक कराहने की उसकी शक्ति नहीं रहती वह एकदम शांत हो जाता है और यदि कदाचित कोई भाग भी जाए तो अपने गड्ढे में जाते ही वह समाप्त हो जाता है यहाँ भी ऐसा ही है किंतु उस समय श्री रामकृष्ण देव की इन बातों को तथा उनके आचरणों को समझना किसके लिए संभव था सब लोगों की यह धारणा थी कि उनके जैसे पुरुष सर्वत्र ही विद्यमान है श्री राम देव जिस प्रकार सबके सब तरह के अनुरोध को स्वीकार कर वरद हस्त हो अयाचित रूप से सबके घर जा घूम रहे हैं सभी जगह संभवतः यही स्थिति होगी करुणा में श्री रामकृष्ण देव के स्नेहमय अंचल द्वारा आवृत्त भक्तों का तत्कालीन प्रेम हट, उनका तथा प्रेमाभिमान देखने लायक था प्राय सब को दर्शन करने की जब इच्छा होगी तभी उसे प्राप्त किया जा सकेगा थोड़ा सा व्याकुल होकर श्री रामकृष्ण देव से आग्रह आग्रहपूर्वक निवेदन करना ही यथेष्ट है तत्काल ही वे स्पर्श वाक्य या केवल इच्छा मात्र के द्वारा ही उसे अनायास प्राप्त करा देंगे इस संबंध में कहाँ तक दृष्टांत तो दिए जाएं, इस प्रकार की भला कितनी घटनाओं का लिपिबद्ध कर उल्लेख करना संभव है भाव समाधि प्राप्त करने की इच्छा से स्वामी प्रेमानंद जी द्वारा श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना श्री रामकृष्ण देव की चिंता तथा उनका दर्शन श्रीयुद्ध बाबू की स्वामी प्रेमानंद जी की इच्छा हुई कि उन्हें भाव समाधि हो श्री रामकृष्ण देव के समीप जाकर रोते हुए उन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना की आप कर दीजिए उन्हें शांत करते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले अच्छा माँ से कहूँगा अरे मेरी इच्छा से होता ही क्या है किंतु उनकी बात को सुनने कौन लगा बाबू राम वही एक टेक आप कर दीजिए इस प्रकार आग्रह करने के कुछ ही दिन पश्चात श्री बाबूराम को कार्यवश अपने घर आठपुर जाना पड़ा यह सन अट्ठारह सौ ईस्वी की घटना है इधर श्री रामकृष्ण देव चिंतातुर हो उठे कि किस तरह बाबूराम को भाव समाधि की प्राप्ति हो इधर उधर लोगों से वे कहने लगे बाबूराम बहुत रोध होकर कह गया है कि उसे भाव समाधि की प्राप्ति हो बताओ अब क्या करना चाहिए यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर वह यहाँ की मेरी बातें नहीं मानेगा तत्पश्चात उन्होंने माँ से श्री जगदम्बा से कहा माँ बाबूराम को जिससे थोड़ा बहुत भाव की प्राप्ति हो तू ऐसा कुछ कर दे माँ बोली उसे भाव नहीं होगा ज्ञान की प्राप्ति होगी श्री जगदम्बा की यह वाणी सुनकर श्री रामकृष्ण देव पुनः चिंतित हो गए हम लोगों में से किसी किसी के समीप उन्होंने यह भी कहा अब क्या किया जाए बाबू के बारे में मैंने माँ से कहा सुनकर माँ बोली उसे भाव नहीं होगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी खैर जो भी हो कुछ न कुछ प्राप्त कर उसे शांति मिले मैं यही चाहता हूँ उसके लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है बहुत रोने धोने के बाद तब कहीं वह घर गया है आहा बाबूराम को कैसे धर्मोपलब्धि हो इस बात की उन्हें कितनी चिंता थी साथ ही उस चिंता को व्यक्त करते समय यह हुए बिना वह बाबूराम फिर नहीं मानेगा उनका यह कहना कितना विचित्र है मानो उसके मानने न मानने पर श्री रामकृष्ण देव का सब कुछ निर्भर है